गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकलपतरुवश्च कृपा सिन्दु पतितान पावने व्यवैणवभ्यो नमो नम मूक लंग पंगुंग गिरी यहां वंदे परमाधव बृंदीदेव पिया वै केशवश्ण भक्ति पदे देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर ची वनम दी सरस्वती वतोज मुदीर संकर्तने कृष्णकथोपदेशे गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा जगद सदा देय सदाभवीष्टोहम तीर्थस्प भी तम शरण्यम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्त सुराजक्ष्यम धर्मीष्टर्जवचा जरण्यम मया मेग दैत्यपीत वंदे महापुरशते चरणारविंद यदपल्लवनक चंदमि छटा विस्फुर्जीत कि किदर्शी पूर्णागरसागर सारमूर्ति साराधि कामय कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद से आदत गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजानुंबितुजौ कनकाबदत संकेतनिकमलायुताक्ष विषांबर दिवर जुगध वंदे जगत प्रियकुणुता प्रणमों से गुरु भूय श्री कृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु शिशुक तम पास पुरुषावतारं पुषं अपार संसारसम्रसे भजामे भगव बागी सजस्वी लक्ष्मीजस चक्षसि जशास्त्र हृदय संगी तंग सिंह महामजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम भगवती परमहंस आश्वादित चरण कमल चिन्मकर भक्तजन मन नमो नमः नम। <coughs> श्रीमद भागवत महापुराण हलास्क श्लोक जन्मादसो यतन्वयादितरश्चा सुगसराट तेने ब्रह्मज आदिवती यूर तेजो वारीमीदा यथा विन योति स्वर्ग हमेशा धान्यास्ते न सदा निरस्त गुहक सत्यम परम धीमहि सुशिल भक्ति सिद्धांत तो, गौरी गोष्ठीपति सुशिल भक्ति सिद्धांत तो, सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताएं बैस मुनि समग्र जगत को आह्वान करते हैं हाथ फैलाकर जो आप सब आओ अपना जीवन को कितकितार्थ बना लो आप सब आओ और हम लोग सब मिलकर एकत्रित होकर सत्यम परम धीम वो परम सत्य वस्तु को हम लोग ध्यान करें आओ एक साथ क्योंकि ये जिंदगी का और दूसरा कोई मकसद है नहीं परम सत्य वस्तु इनके भजन करना यही सबसे बड़ा काम यही शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताए ये जो धीमही सत्यम परम धीमही कौन वस्तु का ध्यान करे ये जो पहला श्लोक है ये तो गायत्री में जैसे आते हैं धीम वैसा ही दिया गया ये गायत्री भी हैं और साथ ही साथ समग्र भागवत जी का रहस्य इसमें छुपा हुआ है समस्त भागवत जी का रहस्य इसी में छुपा हुआ है और साथ ही साथ ये तो गायत्री भी हैं और किसी भी ग्रंथों का प्रारंभ प्रारम्भ करे उसमें मंगलाचरण होता है आप जानते हो बिना मंगलाचरण होता नहीं मंगलाचरण तीन किस्म का होता है वस्तु निश्चय वस्तु निर्देश आशीर्वाद वस्तु निश्चय वस्तु निर्देश आशीर्वाद और कृपा प्रार्थना वस्तु निर्देश आशीर्वाद ये सब जो है इधर श्लोक में सारे छुपा हुआ है इसमें जन्मा दसो जन्मो आदि असो कसो भले विश्वस्वन्मो आदि असो कसो विश्वस्वो सराट जो तत्व वस्तु का आप लोग ध्यान कर रहे हैं ध्यान करने के लिए बताया गया इसका स्वरूप निर्णय गया सत्यम परम स्वत्व आपेक्षिक सत्व होता है और परम सत्व होता है ये परम सत्व वस्तु है जिसका ऊपर और कुछ नहीं है और ये समग्र अनंत ब्रह्मांडों का जन्मो स्थिति भंगो अर्थात जन्मो सृजन उसका पालन और लय प्राप्त होना जन्म, जन्मा जन्मा दस्सो मतलब जन्मो आदि अश्वो आदि मतलब जन्मोस्थिति भंगो स्थिति जन्मो भंगो तीनों यत् जिसके द्वारा सम्पन्न होता है अन्न व्यतिरिक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्य व्यतिरिक्त रूप से भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है वो परम वस्तु जो परम सत्य वस्तु आ जो अर्थेषु अभिज्ञ दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है भगवान की अपना नॉलेज की बाहर सारे चीज भगवान को अनंत ब्रह्मांड में कोने कोने जहाँ जितना अणु परमाणु है जितना जीवात्मा है सब कोई का स्थिति गोती रहस्य भगवान जानते किसी भी चीज छुपा नहीं रहता जिनसे स्वाभिग्गो और स्वराट स्वाभिज्ञो अगर आपको बोले अभिग्गो, आप क्वेश्चन किया जाए आपका जो अभिज्ञता एक्सपीरियंस वेयर फ्रॉम यूगैदर अभिग्गो, ये अभिज्ञता आपने कहां से संचय की क्वेश्चन आएगा लेकिन जहां बोला जाता है तो स्वाभिज्ञ स्वयं एवं अभिज्ञ अपने आप स्वयं संपूर्ण समस्त तमाम जगत का सारे खबर उनके पास है इसके बोला जाता है स्वाभिज्ञ स्वाभिज्ञ और किसी को नहीं बोला जाता जिसको किसी का लिए किसी का ऊपर निर्भर करना नहीं पड़े उसको सौराठ बोला जाता है सौराठ सौराठ जिसको किसी का ऊपर किसी भी हालत किसी का ऊपर डिपेंड करने के कोई जरूरी है नहीं उसको स्वराट बोला जाता और तैने वही परम सत्य वस्तु जिन्होंने कवि ब्रह्मा जी का हृदय में परम सत्य वस्तु जो है उसको प्रकाश किया था तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे आदि को भी ब्रह्मा को जिन्होंने वो तत्व वस्तु दिखाए थे प्रकाश किए थे आज जिनके बारे में चर्चा जिनका बारे में चर्चा करने जाए जो जितना सारे मनी ऋषि है देव देवता है गंधर्व किन्नर है तमाम दुनिया उसको धोखा खा जाता है निर्णय नहीं ले पाता है उन लोगों के लिए निर्णय निर्णय लेना संभव होता नहीं क्या चीज है महंती यूर यो सूर बोलने से देवता मीनिंग होता है सूर असुर लेकिन यहां जे यूर यो ये यह जो बताया इसके द्वारा दिव्य सूरीगण इनके भी मोह प्राप्त हो जाता है सारे ऊपर ऊपर भी जितना सारे ऋषि मुनि आदि सब है दिव्य सूरी सब मुझे मुझे मान हो जाता अर्थात उसमें पता नहीं पड़ता क्या है समझ नहीं पाता और तेजो बारी मिदाम जथा विनिमयो यत्रो तिस्व और मृषा मतलब मिथ्था तेज बारी मृदा का तेज और बारी बारी मतलब जल एक में दूसरे का भ्रम हो जाता एक में दूसरे का प्रतिति हो जाता कैसे भले जब आप गर्मी का समय में आप जा रहे हो गाड़ी पे सवार होकर जितना दूर आपका आंखें जाए लगता है वहाँ बारिश हुआ है वहाँ बारिश हो गया लेकिन जितना काछे जाओ देखे बारिश तो नहीं है इसको बोलता है मायरेज मरीचिका ये हरिन आदि पशु जल पानी के लिए इतना तृष्णार्त तो होके दूर पड़ता है मरुभूमि में वो लोग दौड़ते हैं उसको लगता है कि दूर में पानी है थोड़ा दूर आगे वो थोड़ा आगे जाए और थोड़ा आगे गया बोला तो और थोड़ा आगे जाए और थोड़ा आगे गया और थोड़ा आगे, आगे जाए ऐसा करते करते अगर एक ही जगह बैठे रहता तो ठीक होता थोड़ा दूर और बसते जिंदगी का आशा होता लेकिन जब दौड़ते दौड़ते श्रांत तो क्लांत तो स्नात तो हो जाते वो मारे जाते ऐसा करके एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम आ जाता है शीशे चिपका दिया किसी जगह बहुत दूर से जब स्फोटिक मुनि लगा हुआ था पांडव जी का जो प्रसाद में दुर्योधन का धोखा मिला था जब वह कापर उठा के जा रहा है तो देखिए री तो पानी नहीं है स्फोटिक ऐसा लगा हुआ कि उसमें वो जा रहा है और दयाल फट गया माथा वो देखता है तो खाली है कुछ नहीं है और जिस जगह पानी है उस जगह बोलते तो पहले धोखा खाते तो पानी नहीं है वहां गिर पड़ता तो देखो ये जो स्फोटिक है ये जो शीशा है ये सब क्या है मिट्टी तत्व तो तो, सिलिकॉन डाईऑक्साइड केमिस्ट्री में बोलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये क्या है ये मिट्टी का है मिट्टी मिट्टी का ही विकार तो जैसे ये शीशे में आपको अभी लगा कि ये पानी है तो हुआ कि नहीं तेजो बारी मृदा जथा विनिमयों एक दूसरे का प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया जैसे लगता है, रही, ही है। लेकिन धोखा खा जाते हो यथा विनिमो यत्रो तीसर गहमेश लेकिन यह सच्चा नहीं है धोखा खा जाते हो धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम बात यह है एक वस्तु का बदले में दूसरा वस्तु का धोखा तो आपको होता ही है वो तो ठीक ही है हम भी मान लेते, लेकिन ये तो अब स्वीकार जरूर करोगे ये धोखे का पीछे भी एक सच्चा नॉलेज काम कर रहे मेरा बात समझा नहीं आप ये जो हरिण दौड़ रहा है किसका पीछे वो सोचा कि पानी का पीछे लेकिन वो पानी है नहीं लेकिन हरिण का हृदय में पानी बोल के कोई चीज का अस्तित्व तो जानते हैं पानी ऐसा ऐसा है इसमें हमारा सुविधा होगा वो वस्तु का बारे में उसका अगर कोई ज्ञान नहीं होता तो दौड़ते नहीं है तो मिथा मृषा मतलब मिथा लेकिन उसको दौड़ने के पीछे में तो एक सच्चा वस्तु पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है मेरा बात एक व्यक्ति रात की अंधेरा में गांव की रास्ता है वो अंधेरा मुँह उठकर जा रहा था और वृक्षों का पैर में ऐसा ऐसा कोई सांप का माँ भी देखा वो डर के मारे एकदम भागे ध्यान से देखा बोला वो तो सांप नहीं है वो तो कोई बच्चा ने रोशनी चंगा दिया था खेल कूद किया और रस्सी है ऐसा ऐसा लटक रहा है तो उसको सांप लगा वो तो सांप नहीं है लेकिन वो जो तो डर गया उसका डरने का पीछे जो कारण है वो कारण क्या है सांप क्या वस्तु है उसका नॉलेज उसका अंदर में सच्चा है उसी के कारण धोखा है वह तो है तो ब्रिथा लेकिन धोखा खाने का पीछे भी एक सच्चा वस्तु का अस्तित्व उसको बैकिंग कर रहा है नहीं तो नहीं तो उसको डरने का कोई बात नहीं था पूरा तमाम दुनिया किसका पीछे दौड़ रहा है तमाम दुनिया किसका पीछे दौड़ रहा है ये पहले बताओ तमाम दुनिया दौड़ रहा है आप अकेले थे बाद में सोचे बड़ा हुआ तो सो रहा शादी करने से ठीक होगा भाई हो एक से दो बन गया दो से पांच बन गया ऐसा करते करते आप अपने हाथ पे हथ खड़ी पहन लिया खुद इसके लिए भगवान जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारी नहीं है जो चीज का पीछे सा, सारे दुनिया दौड़ रहा है ये तो दौड़ तो रहा है इसको किसने दौड़ रहा है वो मकसद बताएगा अपना वो तो तत्व तो तो ज्ञान सुनेगा नहीं लेकिन वो जो दौड़ रहा है उसका पीछे भी एक सच्चाई काम रहा है काम कर रहा है इसका पीछे भी एक सच्चा जो मकसद वो उसका जो मकसद है उसको पूछो वो सोचता है यह सच्चा है भागवत जी महापुराण उत्तर देते हैं तमाम दुनिया जितना सारे आपका नजर में आ रहा है जो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि प्राकृत अपराकृत जगत दो किस्म का जगत होता है अपराकृत जगत आपको दिखाई नहीं पड़ता प्राकृत जगत में भी सब वो दिखाई नहीं पड़ता आसमान का ओर दूरबीन लगा के देखो कहां तक देखोगे दिखाई नहीं पड़ता गैलेक्सी वे में क्या सब रहस्य हो रहा है तो प्राकृतिक और अपरागिक जगत में क्या कुछ नहीं है जो कुछ भी है जिसके द्वारा उसका अस्तित्व है जो नहीं होने से इस इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता अस्तित्व नहीं रहता उसका नाम है ओ परम सत्व ये दुनिया में सारे व्यक्ति धोखा खा जाता है सही ठीक है लेकिन ये धोखा जो खा रहे जिसका पीछे दौड़ रहा है एक मकसद लेके उसको ट्रेस आउट करो तो उसको सच्चा एक सत्य मिलेगा उसका होते हुए फिर ये जगत प्रतीति होता है और एप, जो अपरेंट ट्रूथ आपेक्षिक सत्व का पीछे दौड़ रहा है लेकिन ये अपेक्षिक सत्व कहां से आया अपेक्षिक सत्य जो है ये तो एप्सोल्यूट सत्व तो से आशतो जायते कितना सुंदर देखो वेदांत में बोलते हैं असतो सतजाथ असत से और परम सत्य वस्तु से स्थावर अस्थावर प्राकृत अप्राकित जितने अनंत ब्रह्मांड है सबका अस्तित्व उन्हीं के द्वारा ही प्रतीत होता है और जिनका धामना सेन और अपना जो तेज है अपना जो प्रभाव है इसके द्वारा सदा निरस्त कुहकम जो कुहक में अर्थात जादूगरी में आपको माया देवी गिरा दिया है आज जिसका तेज जिसका प्रभाव के द्वारा जिसको जिसका चरण में प्रपत्ति के द्वारा आप ये निरस्त कुहकम जो कुहक है जादूगरी है माया देवी का इसको निर्मूल कर सकते हो भागवत जी का आगे चलकर हमको तो दुख होता है क्योंकि एक दो श्लोक का व्याख्या करते एक महीना जाएगा धीरे धीरे लेकिन हम कैसे जाम करें दुखी हो जाता तो ये जो भागवत जी का दस मासक में वहां देखोगे वहाँ वेद आदि सूती सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी चौ चौ महीना में शयन करते हैं ना ये भी एक न, ये भी लीला है भगवान का शयन आपका मापी की नहीं है स्वयं जो है वो तमगुन की क्रिया है स्वयं जो है जितना आपका दिल में सातिकता बढ़ते चलेगा डे बाई डे उतना ही आपका अंदर में जितना सारे तमगुण का प्रभाव रजोगुन का प्रभाव सब हट जाएगा जितना सारे आपका जिनमें सत्य को तो बढ़ेगा खाना पीने में खूब विचार करके थोड़े से लेना उसमें शरीर का प्रभाव शरीर में प्रभाव ना पड़े इच्छा हो तो एक ब्राह्मण वैष्णव बहुत समय तक तो अपना शरीर का जितना सारे प्रेशर है सब अटक कर रखता है अभी जाना है शौच कर्म में या आपका लघु संख्या में हो जाएगा नहीं बैठे रहेगा छः घंटा उसका मन में कोई बिकार नहीं आएगा उसका नींद उसका क्लम वैधि बहुत कम उसका नहीं है बिल्कुल नहीं है शुद्ध शक्ति अवस्था में तो वो कहने ही क्या पौपात का जिंदगी कोई देखा नहीं पौपात को सोने खाने वो सब एकांत में करते थे सौ छो खाना पीना सोना बिल्कुल किसी का सामने नहीं करते थे नियम नहीं है लेकिन आज कोई मानते नहीं है। नियम है ये करने से साधु का तेज रहता है नहीं तो सारे बहुत विचार है तो ये जो जितना सारे सत्यता बढ़ते चले आपका अंदर में जो स्टेबिलिटी सेटलमेंट ज्यादा आएगा आपका विचार करने का क्षमता ज्यादा आएगा सारे काम क्रोध आदि सब धीरे धीरे भैनिश हो जाएगा चेतो एनोर चेतो एतोयर अनाविधम स्थितम सत्ये प्रसिदती भागवत में बोला है चेतो ए तो ये प्रकृति का जो गुणावली है सतो रजोतम गुण का ये खेल रहा है पुतली को नचा रहा है सारे दुनिया को एक एक करके उदाहरण दे आप घबरा जाओगे तमाम दुनिया से मिनिस्टर से लेके जितना राजा दी से लेके चेंटी तक देर ऑल डैंसिंग वो सब नच रहा है किसका इशारा पे माया जी का ऐसा इसीलिए गीता में बोला जे सारे प्रकृति कर रहा है लेकिन सबका अभिमान हो रहा है कर्ता अहम इसी मन्नते हम हम ही करतापन करतापन उसका अंदर में रह जाता है भागवत जी बोला है जितना दिन तक आप प्रकृति का गुणों को भोग करने के लिए आपका मन ने बसोना है और बसोना नहीं भी है आ, इच्छा नहीं है फिर भी आपको ये प्रकृति का तीन गुणों का आप बस में होते हैं इसके कोई रास्ता नहीं है लेकिन साधु संतो परमहंस वैष्णव का सेवा करते करते गुरु वैष्णव का बहुत साधक का जिंदगी में ये स्थिति प्राप्त हुआ है अगर नहीं होता तो भागवत में सत्य प्रवचन नहीं बोलता चेतो एतर अनाविध्यम स्थित्यम सत्ये प्रसिद्ध धीरे धीरे उसका सेवा करते करते वो सत्य गुण जो है परम सत्य गुण जो है सत्य गुण पर ये जो माया का जो गुण सतगुण वो नहीं ये जगत में सतरो जो तम है गीता में बताए ये ये जो ए, ए जगत में जो सतगुण है महाराज ये जो मुखार्जी बाबू है मुखार्जी बाबू बहुत सात्विक हैं अपने बताया वो बड़ा सात्विक आदमी है किसी का सा झगड़ा पड़ा नहीं करते अरे महाराज भजन में विचार करते इसका भी कोई कीमत नहीं गीता में बोला वो सत्वगुण भी तुमको बंधन करके रखेगा सत्यम ज्ञानी निबदनति सत्य जो है सत्वगुण आपको ज्ञान मार्ग में जड़ जगत का ज्ञान के लिए आपका अंदर में प्राप्ति होने की इच्छा होगा जड़ जगत का ज्ञान सत्गुण जब वृद्धि होता है नॉलेज प्राप्ति होने का बहुत आकांक्षा होते है ये भी एक किस्म का बंधन है ये भी बंधन करके रखे तमोगुणी तो, तो, तो है ही है रजोगुण लेकिन जो सतुगुण का बारे में यहाँ बताने हम बैठे हैं वो सतगुण ये प्रकृति का शतोगुण नहीं है इसमें मिलावट नहीं है इस जगत में सतगुण होते तो उसमें जो जरूर थोड़ा बहुत रजोगुण और तमोगुण थोड़ा हो ये जगत का सतोगुण ये व्यक्ति बहुत सतोगुण है अच्छे तो है ही है लेकिन शतगुण का साथ उसका अंदर में थोड़ा बहुत रजोगुन और तमोगुन रहेगा एडमिक्सचर थोड़ा बहुत उसका मिक्सिंग कैसा है वो डिपेंड करता है उसका संस्कार के ऊपर लेकिन भजन करने के लिए जो स्थिति में आपको पहुंचना है उसको बोला गया है क्या शुद्धो सात्विक भूमिका सुत्विक भूमिका में पहुंचने से तब आपका वास्तव अपरागिक जगत का भजन का बारे में पता चलेगा शुरू सुरु हो शुरुआत हो जाएगा जब तक अनर्थो रहेगा हृदय में तब तक भगवत वस्तु अपरागिक जगत का भजन संभव नहीं फिर भी ये जो चेष्टा हो रहा है ये भजन आभासको इसको इसको समाप्त मत करो इसको चलो इसको बोला जाता है भजनाभास भजनाभास होते होते अगर अपराध कमती हो जाएगा धीरे धीरे अनर्थ सरी चलाया जाएगा अंतिम में आपको शुद्ध सत भूमि का एक न एक दिन आ जाएगा तो धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमे जो अपना प्रभाव के द्वारा अपना कि पाप के द्वारा सदा सर्वोदा जिसका सामने कभी भी कुहक अथत माया देवी का जादूगिरी चलता नहीं वो चलता नहीं प्रमाण किया है भागवत का दसम स्कंध का जो श्लोक है ए, ए जो स्वयं होता है भगवान का चौ में इस समय वेद उपनिषद सब आके ऐसा स्तुति कर रहे हो बहुत लंबा चौड़ा स्तुति है बड़ा सुंदर एकदम उसमें बहुत व्याख्या है जय जय जाम जीत दो तमसीम न समस्त भगो ये श्लोक है जय जय जही अजाम जय जय जा जा जाम जीत दो भी तो गुना तमसी तो जदात्मना सम्ध समस्त भग हे भगवान आप समस्त भगो शक्ति को अपना अंदर में लेकर स्वयं करने का बहाना करते हो लीला करते हो आपका सामने हमारा विनती है आप जो ही अजाम जय जय जो ही अजाम आपका जय हो आपका जय हो ठाकुर जी आप एक जय जय, जय जोहीजाम ऑजब मतलब ये माया रूपी जो औजा ओजा माया रूपी जो ओजा मतलब छागल को बोलते हैं छागल हैं माया रूपी जो ओजा है इसको जोही नाश करो हमारा सामने से पर्दा को हटाओ ये प्रार्थना किए हैं बहुत सारे लंबा चौड़ा बहुत सुंदर व्याख्या है जबी कभी ये रस में डूबोगे तब ये सब हम करेंगे नहीं तो भागवत का कथा आगे नहीं चलेगा इससे ये परम सत्तो वस्तु को सत्यम परम धीम ही बुलाया गया आप सब आओ क्यों आप सब इधर उधर जा रहे हो आपका तो कोई रास्ता है नहीं अगर दूसरा कोई रास्ता होता तो आप चलते दूसरा रास्ता तो है नहीं भक्ति मनो ठाकुर ठाकुर जी ने बताया ये जन्म में नहीं तो करो जन्मन के बाद आपको यही रास्ता में आना पड़ेगा आप मानोगे नहीं ना जो माने और जो ना माने जो माने और जो नहीं भी माने अनंत तो ब्रह्मांड में जितना प्राणी है सारे भगवान का दास अर्थात वैष्णव सारे वैष्णव है वो माने ना माने माने कब जब प्रकाशित हो जाता और जब ना माने तब तो माया की तरह कोबर माया का पर्दा में है इसलिए मानते नहीं लेकिन वो माने ना मैंने वो आया कहाँ से भगवान भगवान से आया मामावी वंश जीव लोक जीव भूत सनातना ऐसे व्याख्या है भगवान बोलते हैं जीव सब कहा से आया हमसे ही तो आया और क्या अभी बात होता है ये जो धीमो ही बहुवचन व्याख्या किया अर्थात सबको को बुलाया और यदि एक होता स्वार्थी होकर हम अकेला भजन करना चाहते ध्यान करना चाहते हैं तो उसमें क्या है सत्यम परम ध्यामो एक वचन धीम ही बहुवचन अब यहां एक क्वेश्चन आता है जो असली भजन करता है वृंदावन में इस सब क्वेश्चन करते है महाराज ये ध्यान करने का बाद बोला है हम क्या करें ध्यान करने बैठ जाए ध्यान करने बैठ जाए कि अच्छा ये बताओ गोपियों ने अपना जो जो कृष्ण का पास कृष्ण का लिए जो इतना प्रीति है जगत में तो और नहीं है कृष्ण भगवान स्वयं बोले ये सब आएगा दस में थोड़ा वो स्पर्श करेगा इतना व्याख्यान नहीं करेगा समझने वाला आदमी नहीं है तो वहां देखेंगे गोपियों जो हैं गोपियां जो क्या करती है वो आंखें खोलकर कर धन करती है वो धन का जरूरी है नहीं अपने आप धन होता है समझा नहीं मेरा बात जिस चीज में आपका लगन होते हैं तो आज जहां भी जाओ आपका दिमाग में उसका स्मृति बने रहते हैं सपोज वो बहुत दूर गए हो लेकिन एक ऐसा वस्तु है आपका बहुत आपका एकदम वो छोड़ नहीं सकते आप जहां भी जाओ उसका स्मृति बने रहेगा ये इसको बोलता है ध्यान ये जो गौरी वाले जो राधा रानी का अनुगत्व में मंजूर योग के अनुगत्व में भजन करने का जो दिशा दिया गया डिरेक्शन इसमें भी एक बात होता है आप लोग ध्यान बोलते ये शब्द तो समझते हो ये आप आंखे के बैठ जाए ये बैठ जाए ना लेकिन आप जब अन्य कन्ने बैठोगे तो उसी टाइम में दुनिया का आफत चिंता आपका दिल में आ जाता है अब उसे छुटकारा है नहीं जबकि शास्त्र का ये कहना है जो गुरु जी आपको जो मंत्र दिए हैं सारे मंत्रों का साथ आपका साक्षात्कार होना चाहिए समझा नहीं मेरा जो मंत्रो सो गुरु जो गुरु सो कृष्ण जब गुरुजी जी वैष्णव मंत्र दिए हैं मतलब वो मंत्रों उसका अंदर में शक्ति है प्राण है बाजार का कोई आदमी कुछ मंत्रो दे दे उसमें कोई फायदा नहीं होगा गुरुजी एक आर्टिकल लिखे बहुत आर्टिकल असंख्य आर्टिकल उसमें एक आर्टिकल में प्रमाण दिए थे मंत्रोशक्ति बोल के आर्टिकल लिखे थे भक्ति प्रमोदी सिंह परमो सुख गुरुदेव उसमें बताए अपना बचपन का एक कहानी बताए बोले महाराज देखो हम जब बचपन में थे एक समय एक आश्चर्य घटना घटा एक ब, एक व्यक्ति को एक सांप ने डांस दिया ऐसा सांप है जो मतलब बांचना मुश्किल है उसी समय किसी ने खबर दिया अगले गांव में ऐसा एक ओझा है जो बीज को उतार सकते है उसको जल्दी जाओ उसको लेके आओ जल्दी अभी भी ब्रज में हमारा है। बहुत सारे ऐसा है सांप काटने से भी उसको बचा देंगे ऐसा शक्ति है भूत पकड़े तो बचा देता है तो उसका जोर जब जो जल्दी जाके उसको ले आया और सांप तो भाग गया सांप काट के भाग गया वो कहाँ गया वो पता नहीं सांप पकड़ा जाए तो वो कौन साफ है कौन सी बीस है तो उसका काउंटर बैलेंस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा बीस को प्रयोग किया जाता बीस बीस का ट्रीटमेंट बीसों से होता है वो अगर पता चले किस नाम से कर रहा पता ही नहीं भग गया। तो ये ये जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया तीन करी उसको मंत्र फूक कर उसको छोड़ दिया तीन करी सी सेल उसको ऐसा मंत्र लगाकर हाथ के ऐसा के छोड़ दिए वो तीनों करी उड़ना शुरू कर दिए पंखी का माफी पंछी का माफी वो दौड़ के गया और थोड़ी देर समय में वो सांप का ऊपर जाके दो कोड़ी इधर पकड़ा एक कोड़ी इधर ऊपर तीन कोड़ी तीन जगह पकड़ा उसको जैसे खींच के जहां काटा था सांप जहां पड़ा हुआ है मरीज उधर लाए उधर लाने का बाद वो सांप क्या किया जहां काटे थे उस जगह को फिर मुख लगाए अपना विष को पूरा उठा दिया तो गुरुजी ने बोले बोले बचपन में हम तो बच्चा थे हम हैरान हो तो तब हमारा पता चला कि देखो ये सब अनपढ़ है सांप का मंत्र जानता है भूत का मंत्र जानता है ये बाजार में भी एक किताब मिलता है आप जाओ खरीद के लाओ और साप का मंत्र सब लिखा भूत भूत खींचने का और हम लोगों का तो काम दूसरा है हमारा गुरुजी जी का कृपा भूत को भगाते हैं वो तो वो मंत्र हम जानते नहीं उसमें गाली है साप भगाने वाला भूत भगाने वाला गाली होता है लेकिन गुरुजी बोले प्रभाव ऐसा है देखो ये लोग अनपढ़ है लेकिन जो गुरुजी ये मंत्रों को सिद्ध किए थे उसी से इसको मंत्र प्राप्त हुआ है तभी ये मंत्र काम किया लेकिन आप बाजार में खरीद के लाओ काम नहीं होगा वही मंत्र लिखा हुआ है लेकिन काम नहीं होगा क्यों उसमें प्रभाव नहीं होगा हमारा फुलेसर जी जिस कीर्तन करता है ना आया था फुले जी आया था ना कीर्तन कहते हैं आंखों में नहीं देखते उसका पिताजी पोड़ी मंत्रों से लेकर बहुत कुछ जानते थे पौड़ी मंत्रों सब कुछ पोरी को हाजी पोरी मंत्र गंधर्व उसको लाएंगे सामने किसी मुसीबत हो गया उसको काम में लगाएंगे लेकिन वो जिंदगी में पोरी मंत्रो दे के अपना कोई स्वार्थ उद्धार नहीं किया कभी भी सारे किसी को चोरी हो गया लूट गया वो मरा जाएगा लड़की का शादी है सब रखा था साफ चुड़ी हो गया रोया एकदम आके फुट कर बोलो ठहरो ब ठीक वो पोरी को जो साधन किए थे वो उस सिद्ध उसको लाए बोले जहां चोरी करके जहाँ लेके गया वहां से पूरा सामान लाके इधर रख दो वो सारे लाके घर में रख दी लेकिन किसी को सिखाया नहीं क्योंकि उसका उसका जो एप्लीकेशन वो बैड एप्लीकेशन करेगा इसलिए गुरुजी बताएं जो मंत्रों जो हैं आर तो देखो ये जड़ जगत का मंत्र का इतना प्रभाव और जो वैष्णव गुरुजी हमारा गुरुजी जी शिलाभक्ति वालों तित्त गोस्म महाराज जी शिलाभक्तिपुर तुरी गोस्वी महाराज शिलाभक्ति तो माधव गोस्वी महाराज परम केशवे लोग शिला श्रीधर गोस्ती ये सब जो मंत्रों देगी ये क्या इसमें तो ये मंत्र क्या है जब हमारा अंदर में हमारा कानों में गुरु बोले ये मंत्र ले लो आ जाओ मंत्र जब दे दिए हैं वो मंत्रों का साथ साथ कृष्ण को दे दिए हैं लेकिन उस दिन उदाहरण दिए जब तक आप होश संभालोगे नहीं तब तो तक वो जो एसेट संपत्ति है आपका अनुभव में नहीं आ रहा लेकिन संपत्ति दिया संपत्ति जरूर दिया जैसे एक पांच साल का बच्चा को बोले या आपका पिताजी करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद रखे गया आप सम्भालो तो हंसेगा बोले हमको हमको कैडबेरी दे दो चॉकलेट दे दो और बानदोरों का बात तो कहना गया उसको बोला मुक्ता का माला नो बोला मारा को दो कला दे दो कला वो कला खाएगा लेकिन मुक्ता का माला को फाड़ देंगे जितना सारे मुक्त का माला सीता देवी ने मुक्ता का माला दिया और हनुमान जी ने फाड़ फाड़ कर फेंक दिया और बोले पूछा गया मैंने का फाड़े क्यों बोले महाराज हम तो ये देखा एक एक मुख्ता का अंदर हमारा ये सीताराम है कि नहीं तो किस काम का ये हनुमान जी तो ज्ञानी नाम वरिष्ठ हम हनुमान जी के साथ बाजार का किसी बंदर के उत्तर तो हनुमान जी तो ज्ञानीनाम वरिष्ठ इसका ऊपर ज्ञानी कोई नहीं तो ये जो उदाहरण हमने दिया है एक बंदर वो केला का यूटिलिटी जानता है जो चीज़ का यूटिलिटी आप जानते हो उसी चीज का पीछे आप भागोगे जो चीज़ का यूटिलिटी आपका जिंदगी जानते ही ना हो वहां क्या होगा उसका पीछे भागे कोई एक टुकड़ा सोना पड़े रहे तो सारे आदमी लड़ाई शुरू कर देगा इसका पीछे क्योंकि उसका यूटिलिटी जानता है इससे इतना वैल्यू है एक है भगवान का यूटिलिटी आपका पास मालूम नहीं है देट इज द ओनली रीजन फॉर व्हाई यू आर नॉट डूइंग एक्चुअल भजन भगवान का क्या यूटिलिटी है उसमें क्या सुविधा होगा गुरु वैष्णव आपको आंखें खुलकर दिखा सकता है क्योंकि जब तक वो दिखाएगा नहीं गुरु जी मन तो दिया है। ठीक है गुरु वैष्णव जब तक कान पकड़ के आपको दिखाएगा नहीं देख किस जगत का बात हम कह रहे थे तू तो मेरे से रूट कर चला गया किस बात का बारे में हम बता रहे किस जगत का और किसके पीछे तू दौड़ रहा है अगर गुरुजी गुरु वैष्णव गुरु हमारा अंदर में गुरुजी अपना भजन का प्रभाव अपना जो अधक का जो भजन का जो प्रभाव है हमारा अंदर में दे नहीं सके तो उसमें गुरु का क्या है दोनों चीज है एक तो हम स्वर्णागत तो नहीं है तब तो गुरुजी दे नहीं सकेंगे लेकिन हर हालत में हम अगर है हमारा हृदय में गुरुजी का जो अध्यक्ष जो सेवा राधा रानी गोविंद का हर वक्त सेवा करते हैं जिसका अनुभव है ये रियलाइजेशन ये अनुभव को गुरुजी हमारा अंदर में इनकाल कर सकता है हमारा अंदर संचारित कर सकता है अगर नहीं कर सके आम हम तो है तब भी तो वो गुरु गुरु नहीं गुरु वैष्णव का पहला काम है आप रूठ जाओगे आपको किसी भी आलत से लाके इस जगत का जो रस है आपको पिला देंगे जैसे रघुनाथ दास गोसाई सनातन गोसाई के बारे में बताएं हमको इच्छा नहीं था अनुभ, अनुभिक्षुमोपी हम अनुभिक्षु ये हमारा ये रस करने का इच्छा नहीं था लेकिन सनातन ने हमारा मुख हाँ कर ये, थोड़ा हाँ कर, करके थोड़ा रस पिला दिया जब पिला दिया नहीं इतना सुंदर रस है रघुन्द्रनाथ दस गुसाई जो सोनातन जी चले गए ये सत्व को लेकर कभी हम चर्चा करेंगे अनुगुप्त मोपी हमारा इच्छा नहीं था ये सब पियेंगे लेकिन जब हमारा ये तो दैन्य करके लेके जन्म से आज तो रघुन्द्रनाथ दत् गुसाई को देंगे अंतिम समय में और गजेंद्र मुक्खन का भी एक्सलेक बोलना है तो उसमें क्या है जो क्या बोल रहा था जो अभी है रघुनाथ दास गुसाई बोले हमारा कोई इच्छा नहीं लेकिन जब रस पिला दिए तब देखिये महाराज इतना टेस्ट है एक गुरु वैष्णव का काम है गुरु वैष्णव क्या करते हैं ये सब जो जीवात्मा है जो उसका सामने सहारा लिए हैं आश्रय लोई भजे तारे कृष्ण नहीं तजिए आर सब मरे अकार ये सत्यम परम धीमे ही ये जो धीम ही ये शब्दों का व्याख्या करके इस्तफा देंगे इस इस चर्चा को ये जब सत्व वस्तु को आश्रय नहीं लोगे आश्रय लो भजे परम सत्य वस्तु को डायरेक्टली आप आश्रय नहीं ले सकते क्यों परम सत्य वस्तु के साथ आपका कंटैक्ट नहीं हो पाता वो एप्सल्यूट अवस्था में एक उसका रियालिम है ऐसा एक स्टेज है उसमें आप पहुंचे तब ना लेकिन उसका पहले भगवान दुनिया का सुविधा दे के रखे हैं गुरु वैष्णव भेज दिए हैं जो उधर का है लेकिन फिर भी इधर में आए वो उधार का है ये सुविधा है मानो कि मानो कि भगवान ऐसा किया जो मछली जब नदी में रहते हैं में रहते हैं तो जितना सा चालू आदमी चतुर आदमी वो सो छिप लगाते हैं लगा के चारा देके मछली को पकड़ते हैं समझा है मेरा बात चारा देके धीरे धीरे फिशिंग गार्ड विदेश में तो इसका लिए कॉम्पिटिशन भी होता है कितना हजार हजार डॉलर का मछली को पकड़ते हैं मानो कि भगवान देखते हैं ये दुनिया में जो जीवात्मा जितना सारे भटक रहे हैं ये सब माछली जैसा अच्छा अच्छा चारा के लिए दौड़ते हैं इधर उधर खाने के लिए लोभ के कारण वो पकड़ खा दे जाता है उसमें अटक जाता है तो भगवान क्या करते हैं मानो कि ये जगत का जितना सारे जीवात्मा है उनको बचाने के लिए इस चार गुरु वैष्णव को नीचे में भेज दिया किसी भी हालत से किसी जीवात्मा को उनका चरण में कुछ प्रीति प्यार हो जाए तो बास हो गया छुट्टी मानो कि भगवान एक एक करके टोप लगा के रखे हैं भगवान की कथा भगवान के कीर्तन गुरु वैष्णव को भेजे हैं ताकि एक एक जीवात्मा को इधर से उठाकर ऊपर ले जाएंगे समझा मेरा बात इसका बाद भी जीवात्मा किसी भी आलस से मानते नहीं ठुकरा देते गुरु वैष्णव को अभी ये जो धीम इसका थोड़ा व्याख्या सुनो इसमें क्या है जो पोपा जी बताए कलिकाल में कलिकाल में संकीर्तन छोड़ के और कुछ नहीं है कलऊ संकीर्तना कृते जो ध्यातो विष्णु तेता जजतो तो मखोई है आदापोरे ज परिचर्जयाम आ कलु तद हरिकीर्तनात् अर्थ कली में हरि कीर्तन के द्वारा सौरवार सौरवार्थ प्राप्त होगा कली काल में एकांत तो संकीर्तन के द्वारा आपका जितना सारे सुविधा कलि युग या सत्य युग में तेता युग में युग में उपलब्ध था वो सब सब तो मिलेगा ही अनायास मिलेगा संकीर्तन के द्वारा भक्तिवीर ठाकुर भजन रहस्य का अंतिम में उपदेश दियो देखो खुल के देखो थोड़ा उधर लास्ट एकदम भजन रहस्य और शेष भजन रहस्य शेष उसी समय में उपदेश दिया जब नाम में आपका इतना सुविधा मिल रहे हैं तो आप ये सब दूसरा साधन क्यों क्योंकि आपका तो हिम्मत नहीं है नाम भजो नाम चिंतो नाम करो सार भक्ति में ठक का अंतिम उपदेश देखो भजन राहत में देखोगे लिखा तो यह जो है यह जो हरिनाम संकीर्तन तो सत्ययुग में हरिनाम संकीर्तन करने से चलेगा नहीं बोले महाराज यह तो चलेगा ही सत्ययुग में ध्यान तो प्रेस्क्रिप्शन है ही है लेकिन उधार संकीर्तन करने से और भी अच्छा है संकीर्तन करो तो अच्छा है कलिकाल में संकीर्तन के द्वारा होगा इसका मतलब यह नहीं है कि उसी युग में संकीर्तन करने से फजूल हो जाएगा बेकार नॉट दैट समझा मेरा बात संकीर्तन इज इफेक्टिव फॉर ऑल जुगा कोई भी जुग तेता युग में भी जोगो छोर का संकीर्तन करो उसी में हो जाएगा अगर नहीं होता तो उधर देखो बोली महाराज जी को शुक्राचार्य जी हमने देखेंगे वहां उपदेश दे, उपदेश देंगे उपदेश देने का बाद जो बामन जी उसको बांध बांध लिया फिर उसका छोड़ दिया सारे घटना है आएगा तब तो ठाकुर जी का कहने से योग को पूरा पूरा करना है, योग्य शुरू किया तो शुक्राचार्य जी भगवान के सामने प्रार्थना की मंत्रिद्यम तंत्रिद्यम देश काल समारहत सर्वम निश्चिद्यम करती नाम संकीर्तन तब तुम्हारा संकीर्तन है प्रभु जितना हम योग्य करें तप करे कुछ भी करे सारे हमारा जो डिफेक्ट्स है ड्रॉबैक्स है फॉल्ट हमारा तो ठीक नहीं होता सारे उसका मजबूत हो जाएगा एकमात्र तो संकीर्तन को संग में रखो संकीर्तन में संकीर्तन को संग में रखो संक, संकीर्तन छोड़ो नहीं अब महाराज अब बताओ ये जो बोली महाराज किस युग का बात है संकीर्तन तो, तो उपदेश किया प्रहलाद महाराज जी ने बार बार बोला हर जगह एक ही है तो ये जो संकीतन है, संकीतन है तो संकीर्तन है संकीर्तन सारे सुविधा तो पोपा जी ने बताए चैतन्य महापू जो संकीर्तन युग जग्नि प्रज्वलित किए शिवास अंगिना में ये संकीर्तन युग में जितना सारे गौड़ी वैष्णव है वास्तव तो वैष्णव जो गुरु वैष्णव हमको देखेंगे कि नहीं पीछे में बैंक बैलेंस करके रहो उसको हम कथा का आसन में हम बैठने नहीं देंगे ये जीव जीव गुस्साई बात का पूरा ऑर्डर है सारे बैंक बैलेंस सीस करो सब कोई का करो सब फिर उसके बाद गुरुजी का पास रहे कि सेवा करे देखो और निष्किंचन वैष्णव क्या करता है जो जो कुछ मिलता है सारे इकट्ठा करके सारे सेवा में दे देता है उसका साथ तुम अपना तुलना कर रहे हो हिम्मत तुम्हारा बहुत किसी लिए उसको इतना सुखती आ रहा है कहां से तुम्हारा चीखे चिलने से चितकार करने से कोई तुम्हारा तुम्हारा कथा में प्रभावित नहीं होगा क्योंकि आचरण में सुप्रतिष्ठित होना है जिसका आचरण में सुप्रतिष्ठित है बड़ा भाषण दे बड़ा लेक्चर दे उसमें कोई फायदा नहीं निषेध है शास्त्रों का पौपात का समय में क्या होता था थोड़ा उसी समय का बारे में अभी तो चर्चा करने का टाइम नहीं चर्चा करने बैठे तो वो लोग को हमारा ऊपर गुस्सा नहीं होगा पोपात का समय में क्या होता था सोड़ा बहुत सी भक्ति विज्ञान भारती महाराज जानते हैं और उससे भी प्राचीन कोई कोई है वो थोड़ा बहुत बताते हैं सब जानकारी हमको हुआ था गुरु जी के पास से उस समय क्या होता था तुलसी कीर्तन जो करते हो पौपात का समय वो समय नहीं था तो एकांत में एक एक कर लेते थे आरती करके फिर सेवा में लग जाते इतना सेवा का चप था तो सेवा बोलने जाए तो पागल हो जाओगे उस समझ का बाहर कोई फैसिलिटी नहीं फोन फैसिलिटी नथिंग इतना सारे व्यस्त थे वो लोग उस समय का क्या क्या था आप सोचोगे तो आपको हमारा ऊपर गुस्सा नहीं होगा क्या क्या होता था सुनने से आपको पता चलेगा बाद में आप सुनोगे तो ये जो सप्तम परम धीम और ध्यान करने के लिए बताए हैं इसका मतलब ये है गोपा बोल रहे हैं संकीर्तन के द्वारा ही आपका संकीर्तन के तमाम ध्यान पूर्ति हो जाएगा अब अर्चन करने जाओ तो ये अर्चन भी संकीर्तन के द्वारा महाअर्चन हो जाएगा ध्यान भी संकीर्तन के द्वारा महाध्यन हो जाएगा ध्यान तो बहुत दूर की बात है महाध्यन हो जाएगा जैसे गोपियों गोपियों के बारे में हमने बताया कृष्ण मथुरा चले गए बाहरी दृष्टि थे ऐसे जीव को सही पर सिद्धांत तो लेखे कि बच की बाहर नहीं जाती बाहरी दृष्टि में परीक्षा करने के लिए रस को आसादन कर लेने के कृष्ण चुके मथुरा चले गए बाहरी लेकिन गोपियों ने क्या बोला तब कथाम तप्त जीवनम कविविड़ीतम कलम सापहम आपका तो एक कथा ही रह गया कथाम उसको छोड़े कैसे वही तो हमारा संपत्ति है गुरुजी चले जाएंगे गुरुजी चले जाएंगे तो जाएंगे तुम भी जाओगे हम भी जाएंगे लेकिन गुरुजी का बानी बांगमाई जो मूर्ति गुरुजी का जो बानीमाई मूर्ति चारों ओर देखो जो गुरु चारों ओर देखो जो गुरुजी, जी शिलाभक्ति वाली चारों ओर देखोगे ये तुम्हारा गुरु है ये हमारा है। गुरु है सदगुरु का जो मूर्ति है सब सुनो सिद्धांत तो तब पता चलेगा जब शिष्य जो होता है पल पल में हर वस्तु के गुरु को दर्शन करते हैं वो वास्तव गुरु पूजा करता है ये गुरुजी का पूजा आएगा रामनवमी हम जाके पूरा थो बाजार से फूल लेके गुरुजी जी का चरण में एकदम पहले हम देंगे धक्का मुक्की देकर तब हम गुरुजी का बड़ा चेला पहले हम देंगे हमारा जेब में भी टका है जितना सारे हावड़ा से यहां वहां से फूल लाएंगे लेकिन भोपा बोले ये पुष्पांजलि नहीं है पुष्पांजलि तो है अपने आप को समर्पण किए कि की नहीं अपने आप को गुरु जी का चरण में निछावर कर दे, देना चाहिए वो देने के साथ साथ क्या होगा आपका अंदर में एक महान शक्ति पैदा हो जाएगा ऐसा शक्ति आएगा तभी आप बोल सकोगे ब्रह्मांड और तारित्र शक्ति धरे धरे जाने तभी होता है तो गुरु जी का जो दर्शन गुरु जी का जो पूजा है गुरुजी का सिद्धांत गुरु जी का आचार विचार बहुत आदमी बोलते हैं गुरु ऐसा बोले गुरुजी ऐसा बोले गुरुजी ऐसा बोले अच्छा ठीक है तुम्हारा बात मान लिया गुरुजी ऐसा बोले अच्छा ऐसा जो बोला इसका माने क्या है व्याख्या करके बताओ सिर्फ इतना बोले अगर झूठा भी बोलता है गुरुजी बोला है ऐसा तो गुरु बोला ही नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है झूठा बोल देते अक्सर ऐसा बोलते अगर गुरु बोला भी है उसका माने और समझा नहीं बोलता है गुरु जी बोला अच्छा गुरुजी बोला है गुरुजी जो बोला है पोहपात का जो सिद्धांत तो है दोनों तो में फर्क हो सकता क्या? पौपा, तो है क्या पोहत पोहपात का सिद्धांत और गुरु जी आपको बोले हैं इसमें क्या फर्क कैसे हो सकता अगर फर्क हो तो आपका गुरुजी गुरुजी नहीं होगा और तो नहीं तो पहुपात नहीं होगा बेकार लॉजिक ये तो लॉजिक है सिंपल लॉजिक अनुगत्व का हिसाब ऐसा है एज इकल टू ए इफ ए इज एज टू बी इफ बी इज इजल टू सी इफ सी इज इक्ल टू डी देन ए इक्वल टू डी लॉजिक ए अगर बी का समान बी अगर सी का समान सी अगर डी का समान ये मैथमेटिक्स जो बच्चा भी है वो जानते हैं तो ए इज एजल टू डी होगा सीधा बात तो जो बहुपात जी का अनुगत किया परम माधव गोस्वी महाराज बहुपाद का अनुगत्व किया भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वी महाराज है अगर हम उनके अनुगत तो वास्तव किए हैं तो हमारा अंदर में भी वो चीज़ चमकेगा नहीं तो किसी भी हालत से हम जोर जबरस्ती चिल्ला के स्थापन नहीं कर सकेंगे वो तो कीपा के द्वारा आएगा वो तो संपत्ति है जिसमें अपना चालाकी नहीं चलेगा धोखा खाव जाओ तो ये जो ध्यान नामक जो विषय है ये अच्छा बोला है गोपियों ने संसारी काम कर रही है और कृष्ण के चरण में ध्यान जमा के बैठे है जब उद्धव जी उपदेश किए जे ऐसा ऐसा करो और कृष्णो जब उधर कुरुक्षेत्र में उपदेश किए तो एकदम राधा रानी से एकदम गुस्सा हो गए हैं क्या क्या आप मांगते हो हैं न गोपी का जोगी ज्ञानी जे ध्यान करी पाई बे संतोष लिखा हुआ है अरे गोपिया गोपियों जे हैं गोपियों तो जोगी जोगी ज्ञानी नहीं है तो है आंखें मुद्के ऐसे बचे ओम ध्यान करने अरे हम तो कृष्णों को हटाना चाहिए भाग यहाँ से हटते नहीं ऐसा कोई तरीका बताओ कि कृष्णों को हृदय से अलग कर बहुत कष्ट होता है किश्नो ऐसा है टेरा है ना जिसका दिल में घुस जाएगा वो कांटा निकलता नहीं बहुत मुश्किल गोपियों पार्थो ने उधो तूने उपदेश करने आया है भुलाने के लिए अरे हम तो भूलना चाहते हैं भूलना चाहते तू तो याद कराने के लिए आए तू क्या याद कराएगा हम तो उधव जी एकदम पैर में पड़ गया बोला हमको भाई अब जिंदगी का एकदम बड़ा शिक्षा हमारा जो कृष्ण है हमको बड़ा शिक्षा दे दिया कान कान ऐसा मुल्क है बोले तेरे को ऐसा जगह भेजेंगे तू ज्ञानी नाम वरिष्ठ उसका अभिमान तेरा जाएगा जब पैर में पड़ा गोपियों का और रोते रोते बोला आसा महो चरण हित्वा भेजू मुकुंद बिमिग्राम इस श्लोक को सुनोगे बाद में तो बोलते हैं अभी उद्धव जी बड़ा उपदेश देने वाले थे अभी बोलते हैं महाराज हम तो बिन्दावन में एक लता वृक्ष इसमें गोपियों का चरण धूली लेने के लिए और सब पेड़ पौधा बन के हम नीचे रहे गोपियों पैर दे के कुचल के चले जाएंगे बोला वाह ब्रह्मा भी बोलते हैं किम जन्मो इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा बोलते हैं। अरे ब्रह्मा बोलते हैं हमको भाग ठाकुर जी आप अगर मेरे ऊपर संतुष्ट हुए तो हम ब्रजभूमि में हम विक्खलता होके जन्म लेना चाहते हैं इसमें क्या होगा जितना सारे भक्त हैं गोपियों हैं सब जाते रहेंगे और जाने समय तो धूलि तो उड़ेगा ही और उड़के मेरा सिर्फ भी आशा महो चौर महो चरण रेणु आशा महो चरुण रेणु सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर एक रेणु पार्टिकल्स आशा किया अगर बहु रेणु का बहु पद रेणु वो तो साहसी नहीं है एक पद रेणु चाहते हैं इसलिए आशा महो चरण रेणु अगर बहु रेणु होता तो आशा महो चरण रेणु बह रेणु बहुत रेणु समझा संस्कृत में बहु रेणु मांगते अरे बहु रेणु एक रेणु गिर जाते तुम जो कृष्णो मांगते हैं ये लोग का चरण रेणु मेरा ये भागवत में उपमान है भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐल काम गोपियों ये सब का पीछे भक्तों का पीछे क्यों दौड़ते हैं जानते हो क्यों दौड़ते हैं बताए क्यों कि किस लिए दौड़ते हैं भगवान बोलते हैं अनुब्रजामी अहम पुयति रेणु भी अनुब्रजामी अहम ये जो भक्तों का पीछे मैं दौड़ता हूं किसके कारण क्या मतलब भक्त चले जाएगा उसके जाने का बाद धूलिक ना उड़ते रहेगा वो मेरा मस्तक में आएगा कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं तभी ओ भगवान कृष्ण भगवान क्यों भगवान परमेश्वर इसलिए भगवान का एक एक चरित्र एक स्वभाव एक एक, एक गुना बोलिया आपको पता चले इसलिए कि किस्वीराज को, को सा बार बार चुनौती दिया सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलॉस यहाँ हो इतें किशन लागे सुधीर सिद्धांत तो जानने का दरकार क्या हमारा रहने दो कि को किश्वरदास कुराज बार बार बताए अगर गुरु वैष्णव का पास सिद्धांत तो तुम सुन के इधर हृदय में एकदम इकट्ठा करके रहो तो हमारा परंपरा जिएगा नहीं तो हमारा परंपरा जिएगा नहीं हमारा परंपरा जिएगा नहीं जिएगा नहीं हम तो ऐसे ही तुम्हारा सामने बोले लेकिन जिएगा जरूर क्यों हमारा विश्वास है भगवान किसी ने किसी को रखेगा ये तो आप लोगों को बोलने के लिए हम बता दिए इसलिए पोपा जी ने बताए भक्ति बिनो धारा कखनो अवरुद्ध होवे ना फुलगुल फोलगू नदी का मापिक फलगू नदी का बालूस हटा दो तो नीचे में पानी मिलता है पहपा जी ने बताया भक्ति विनोद धारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला या तो मिट मिट जाने का रास्ता में है लेकिन मिटेगा नहीं वो रहेगा ठाकुर जी का हिम्मत है भक्ति बिनोद धारा को रहेगा किसी न किसी संतों का माध्यम में चलाते रहे नहीं तो भगवान जगन्नाथ किस लिए जगन्नाथ बना जगन्नाथ अगर बने हो तुम्हारा हिम्मत नहीं है जगत में पक्का साधु संघ भेजो है लेकिन हमारा नजर में नहीं आता हम अगर बोले आज दुनिया में कोई साधु साधु तो नहीं है तो हमारा में भी बदमाश कोई नहीं है हमारा में भी बदमाश दूसरा नहीं है हमारा विश्वास होना चाहिए वो जगन्नाथ है वो जगत में अपना भक्तों को भेजेगा ही आज नहीं आज से पाँच हजार दस हजार साल बाद या तो पचास हजार साल बाद एक लाख साल बाद भक्तों रहेगा दुनिया में भक्तो भक्ति भगवान ये नित्य है ये रहेगा जरूर इसलिए वो एक रेणु प्रार्थना करते हैं उद्धव जी और भगवान बोलते हैं हम जे पीछे दौड़ते हैं इसका कारण ये है कि हम हा, पीछे जाएं तो भक्तो जो चले उसका जो चलने का टाइम धुली उड़ेगा हमारा मस्तक पे हम पवित्र बन जाएंगे पुयति पुयत पु, पुयति मतलब पवित्र होने के लिए भगवान खुद कृष्ण बताते पुयती ओंगरी रेणु भी ओमरी मैंने भक्तों का चरण रेणु से हम पुय पवित्र होने के लिए करता है बहुत सारे कहानियां हम बताना नहीं चाहे तो ये जो धैन के बारे में बताए इसमें गलत कोई धारणा आपका अंदर में ना आए ये मेरा विनती है धीम का मतलब आप संकीर्तन करो संकीर्तन के द्वारा बहुत कीर्तन करो बहुत आनंद के साथ कीर्तन करो के स्वारा ही कलिकाल में धन हो जाएगा अपने आप ये जो कथा बोलने बैठे हैं तो हम नहीं बताते भकुर जी गुरु जी बताते हैं तो अंदर में तब तो, तो स्मृति हमारा नहीं रहेगा तो उल्टा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना अभी दूसरा नंबर श्लोक में लिखा हुआ है भागवत का पहला श्लोक का थोड़ा बहुत व्याख्या कर पाए हैं हम तो कुछ कर नहीं पाए ये तो और महाराज आप प्रश्न ओम नमो भगवते परमा स्वास्वादि तो चरण कमल चिन्मकर भक् क्या बोला भक्तजनो जनो जो भक्तों का हृदय में जो बैठा हुआ है काल बोला था रामजी आज बोला था कृष्ण जी क्यों बोले भोला इसमें क्या दोष हुआ कृष्ण का अंदर तो राम है ही है भक्त जन मनस निवास आयो श्री कृष्ण नमो नमो श्री कृष्णचंद आये काल जी बताए क्योंकि जो था वो आज बदलने से कोई दोष नहीं हुआ तो इसमें सेतु बंधन करना चाहते हैं हम कि भागवत अनंत समुद्र है समुन्दर इसमें तो हम तो हम तो एकदम चेंटी जैसा पार नहीं पाएंगे इससे पहले से वंदना करके उसको संतुष्ट किया भाई हमको सेतु बंधन कर दो हम पार कर सके और जो हमारा साथ बैठा हुआ भक्त समाज वो भी हम पर कृपा करे <laughs> ये जो दूसरा नंबर श्लोक इधर बताया बड़ा सुंदर धर्म प्रजित प्रज्जित परम निर्मा स्वरा सतम वैद्यम वास्तव सिमाद श्रीमद भगवती महामृत कि सदो हृदय अवरुद्धते अत्रो किति भी शुश्रुभि तत्कना बोले देखो इधर एक एक शब्द इतना गभीर है बहुत दिन तक तो व्याख्या चलेगा धर्म प्रज्जितो कैत अत्रो परम निर्मा स्वरान साधन पहला लाइन तो सुनो जो धर्मो भगवान जो परम सत्व के बारे में बता उसका धर्म कैसा है धर्म प्रज्जित कैत किताब कित बंद कपटता हेपोक्रेसी कपट हमने उस दिन जो चारों किस्म का भ्रोमो पोमा विप्रोल सा कर्णपट बताया था एप्रलिश क्या है अपने को बोलता है हम हम, हम अपने को लाभ कर लेंगे लाभ लूट लेंगे लेकिन ये करने गया तो खुद धोखा खा गया तो अपने को धोखा देना और दूसरे को धोखा देने का जो प्रोपेन्सिटी है प्रवृत्ति है जाने अनजाने इसको बोला है क्या बोला है विप्रलिप्सा तो ये जो जो धर्म प्रजित कैत कोई, तो कोई किस्म का कितब कितब मैंने कपटता इसका अंदर नहीं रहेगा इसका नाम है भगवत धर्मो उज्जितो राधा रानी का व्रतों का इस ये जो व्रतों का इसका नाम है हैं उज्जेश्वरी ऊर्जा उज्जेश्वरी राधा ऊर्जा मतलब उर्जिता भक्ति उर्जिता भक्ति एकमात्र मतलब वृंदावन में जो बेजगोपिया है उसका अंदर है ऊर्जिता भक्ति परम पूजा माधव गुस्ती आज एक सुंदर श्लोक बोस्त बोलते थे हमारा ये बहुत बार धक्का खाया था ब्रेन में उसके बाद बहुत चीज़ भूल जाता हूँ जब बैठता हूँ याद पता है दूसरा भी हट कर धीरा सेटलमेंट होना चाहिए बहुत उम्र भी बढ़ती चलता है माधव गुस्सि आज एक सुंदर श्लोक पहले बोलाते थे ये चंदन को जितना घिसो उतना सुगंध आएगा और जितना सोने को जलाओगे उतना खांटी होगा इसलिए साधु को जितना जलाओगे उसका कोई जंद वो तो घिसोगे उसका कष्ट दो उसका महिमा प्रकाशित होगा समझा मेरा बात और अपने को जला के, जला के अगर जलाना मतलब गुरु वैष्णव का कड़ा शासन में अगर रुष्ट हो जाओगे होगा नहीं उसमें क्या होगा ये सारा तमाम दुनिया आपको जला रहा है उसमें अगर आपका तत्व ज्ञान हो गया तत्व अनुकंपा सुसमेख्य मानम ये अवस्था अब आ गया आप सहन कर लोगे जितना भी आदमी जितना अपमान करे कष्ट दे संसार में सब आपका सहन हो जाएगा क्यों आपका कानों में हरि कथा किया है जब ऐसा स्थिति हो जाएगा विख समो क्षमागुन करवी साधन जब ऐसा हो जाए ये तो ज्वलंत तो प्रतिमूर्तिशिला भक्ति वक्त तत्व को सीमा ये तो कोई बनाने वाला सामने है अभी भी अभी भी प्रकट लीला करते वो देखा दिया ये तो किताब में था और किताब से उतार कर अपना जिंदगी में दिखा दिया दिखा दिया देख अभी हमारा मार्ग में चलना है तो चल पीछे नहीं तो जा रहा हमारा वृंदावन में एक कथा चलता है, है राधा रानी का भंडारा है पूरा है लूटना है तो लूटो नहीं तो फरीबल बोल के फूटो हो गया भोजन है भंडारा का बात बोलते है राधा रानी का भंडारा पूरा है लुटना है तो लूटो नहीं तो फूटो। गुरुजी बोलता है देखो हम तो ये संपत्ति देने के लिए लुटना है तो लूटो नहीं तो फूटो। क्या करे हूं? उपाय तो नहीं हम तो चाहता है तू तो आजा। तो इधर जो बात है कैतव्य तो जो है कपुटता है इसके अंदर में कोई स्थान नहीं चैतन्य चरिता में तुम्हें पूरा बता दिया धर्मो अर्थ तो काम मुख्य आदि यही सब तार मु, मुख्य तार मध्य मुख्य वाचा कैतव्य तो प्रधान जहा हित कृष्ण भक्ति हय अंतोध्यान कितना सुंदर होता है कोई तब को व्याख्या तो किया कृष्णदास कुर महाराज इतना सूझा और कोई नहीं होगा गौड़ी वैष्णव का सामने भी जितना सारे प्रमाण है सिद्धांत तो है दुनिया किसी को भी बुल्लाओ आपका आत्मा का शांति नहीं आत्मा का शांति तो तो। तो नहीं यह तो तब सिद्धांत गौड़ी मठ में ही है गौड़ीय सिद्धांत तो इसमें कृष्णदास कुबेराज विष्णय सुंदर बताए धर्मो अर्थों काम मुखो आदि यही सब तार मुद्दे मुख्य वंशा कवित व प्रधान जहां इत कृष्ण भक्ति हो अंतोध्यान अभी आप बताओ क्या मांगोगे धर्मो और तो काम मुख्यो इसी को लेके सब भागवत को व्यासन बना लिया मजा करो भागवत कहे के स्लो खूब नाचो कूदो बजना बजाओ सब नाचना शुरू कर दो मजा शुरू गया महाराज ये साक्षात कृष्ण है सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए श्री भागवत क्या है न साक्षात कृष्ण एवि नो no, आदर देन कृष्ण कृष्ण ही ग्रंथ रूप में उदित हुआ है कृष्ण शब्द ब्रह्म बागमी मूर्ति इसको लेकर अगर तुम ए, मजा करना शुरू शुरू कर दो कोई भी हो तो उसको तो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा उसको तुम भी थोड़ा बहुत बोलेगे रहो मारा चाने दो तुम्हारा भी सत्यवास हो जाएगा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है शुद्ध भक्ति का रास्ता में प्रभुपात जी का जो रास्ता है क्षमा करना दुष्ताबाज है हम अगर किसी किसी ने उल्टा सिद्धांत तो बोला अपमान किया उसको हम दोस्त नहीं देखते थोड़ा बहुत कड़ा शब्द बोला फिर उसके बाद उसको गोदी में ले लिया आदर किया लेकिन जरूर हमारा अंदर में ये भाव रहेगा जो गलती वो किया तो किया लेकिन आगे चल के ये गलती ना करे ये प्रभाव हमारा अंदर में होना चाहिए हम उसको प्रेरित करेंगे भाई ये गलती नहीं कर इसको बोलने का साथ साथ हमारा वैष्णवता चला जाएगा कौन बोला है ये तो गौड़ी हॉस्पिटल है गौड़ी हॉस्पिटल में आप अगर बोलेगे महाराज जो करता है उसको देखने का दरकन करने दो अरे तुम तो अपना गले में छोड़ी लगा रहे हो तुम तो अपना गले में छुड़ी लगा रहे हो जो वृक्षों में बैठे हुए हैं उस वृक्ष को तुम्हें ये डाल में बैठे हुए कोई मूर्ख कैसा है जिस डाल में बैठे हुए उसी डाल को कट रहे हैं इधर बैठा हुआ है यह कट रहे हैं तो गिर जाएगा तो गौरी समाज में हर आदमी को कंस होना चाहिए हम होने नहीं देंगे अपराकृत एजुटेशन होना चाहिए तो हम होने नहीं देंगे भक्तों बन, बनने के लिए आए हो तुम्हारा क्या क्या गलती है हम क्षमा कर देंगे लेकिन तुमको गुरु का अनुगत में रहना है तुमको ये बोलना है हमारा ये गलती है हम हो गया हमको क्षमा हम बना लेंगे लेकिन तुम अगर गलती है फिर भी बोलोगे गुरु वस्तु को डांटोगे गाली दोगे अपमान करोगे गुरुजी को नहीं मानोगे तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा होगा क्या करो रो जन्म भजन करो जय गुरुजी जय गुरुजी बोलो गुरुजी का कुछ उपाय नहीं है गुरुजी क्या करे जब इंजन का साथ बोगी लगे रहे तो इंजन जगह पे स्थान पर जाएगा एक बोगी को छाट के निकाल कर दो ये बोगी का क्षमता नहीं है कि जाएगा इंजिन खींच के ले जाए तो जाएगा कितना उदाहरण देंगे हम कितना उदाहरण देंगे एक कछुआ क्या करता है ये दान सुन लो किसी जगह सुने नहीं हो एक कछुआ क्या करती है स्त्री कछुआ क्या करती है वो जो जितना अंडा देते हैं तुरंत जाके वो अंडा को क्या करते मिट्टी का अंदर में गाड़ देते दे ऊपर से माटी देते किसी भी हालत से कछुआ जो पीता है वो पुरुष का कछुआ उसको देखे मत देखने से क्या होगा वो डिम को खा जाएगा देखो, ध्यान से सुनो ये बात। तब ऊपर अविश्वास नहीं रहेगा ये उदाहरण कभी नहीं सुने हो ये कछुआ क्या करती है कछुआ मैया कछुआ जल्दी उसको डिम को मिट्टी के अंदर में अंडा को रखकर उसको मट्टी का लेप देके बस भाग जाते हैं लेकिन उसका ध्यान में रहते हैं मैंने उस जगह सूर्य में ऐसा सब देखा सूर्य कुंडन करता था महाराज उसको ध्यान है वो भूलते नहीं है आप बोलते माने वो एडुकेटेड नहीं है कैसे पता है मरे ऐसा भगवान का सृष्टि वो उसको पता है कहाँ रख के आया है डिम को वो बिल्कुल भूलते नहीं लेकिन वहां जाते नहीं क्यों जाने से पुरुष कछुआ उसको डाउट करेगा उधर जरूर की जाए उसको फाड़ कर खा लेंगे लेकिन एक बात बताओ वो जो स्त्री कछुआ मैया इतना दूर डीम कहां है अंडा का तो माटी का अंदर में गर के रखा है लेकिन वह जितना दूर रहे उसका अंदर में अंतर में बार बार वो डीम का ही अनुखंड वो डीम का चिंतन करते हैं, मेंटल हैचिंग हैचारी जानते हो हैचिंग मतलब जो माताजी डीम दे वो माताजी को स्वयं डिम का ऊपर ताप देना है ताप देके और तब वो अंडा जाके खुलेगा और बच्चा पैदा हो देखो बात चिंता करके भूलो मात जिंदगी में ये कछुआ मैया कछुआ कहां रहती रहे और कहा डिम को करके रखे स्टिल मेंटल हैचिंग गोइंग ऑन भगवान का क्या सिस्टम हम तो चूल को बाल को उखरते हैं महाराज क्या हमारा कपड़ी में आज आदमी ये प्राणी है इसका कितना बुद्धि है और यहां से बैठकर कहां अंडा है वह मेंटल हैचिंग देते हैं मानसिक ताप प्रेम स्नेहो ये ताप को स्नेहो बोला जाता मैया का स्नेह तब तो वो अंडा जाके खोल जाता है कैसे होता बोलो बोलो भगवान का सृष्टि कैसा है कहां है और हम लोग क्या है जो संसार में है हमारा चिंतन क्या भगवान का चरण में नहीं रख सकता इतना दुबला हो गया इतना वीक यू आर इतना निकम्मा एक कछुआ उसका अंदर में इतना खमता है कि कंटिन्यूस उसका बनी बना रहे कंटिन्यूस स्थित उसका हृदय में जो है हाउ इट इज पॉसिबल आई डोट नो तो आपका जिंदगी में क्यों संभव नहीं है कि गुरुजी का चरण का स्थिति बने रहे वैष्णव का चरण का स्थिति बने रहे भगवान गौरंग महाप्र का नित्यानंद की स्थिति बने वाई नॉट क्यू इतना वीक हो धिकार होना चाहिए संभव है हर हालत में संभव है इसी जिंदगी में इसी सम्भव इसी जिंदगी में आपको भगवान के पास जाने का व्यवस्था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तीन सत्य बोला हमने इसी जन्म में दूसरे जन्म के लिए आपको अपेक्षा नहीं है जिसका गुरुजी जी भक्ति भक्तिवल लक्त तो की सीमा उसको अपेक्षा करने का जुर्म मेरा गुरु तो रोते हैं बोलते इसका शरणागति देख के हम रोते हैं। हम बोले क्या अजीब वैष्णव है लेकिन सब आदमी दुनिया सोचा कि एक बोका आदमी है क्योंकि मान ये थे किसी को कष्ट नहीं देते बोलते नहीं सब सोचते कि ये बोका है ये नहीं है सिद्ध महात्मा का पहचान जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इसका अंदर में क्या क्या लक्षण है तो इधर जो है ये जो ये धर्मों को अर्थात भागवत धर्मों को अर्थात परम सत्व वस्तु जो भगवान का चरण में जो धर्म संलग्न है इसको किताब धर्म नहीं बोला जाता है कितब अर्थात कैतवता कपटता इसके अंदर में स्थान नहीं है उसका व्याख्या अभी धर्म अर्थ काम मुख्य आदि यही सब आदि मतलब और थोड़ा चीज भी जुड़ा हुआ है उसमें बहुत सारे चीज है ये सब जो है ये सब नहीं है ये सब कभड़ता है और ये सब छोड़ के एक दूसरा एक पुरुषार्थ तो है धर्मार्थ तो काम मुख्य तो पुरुषार्थ तो है लेकिन परम पुरुषार्थ तो नहीं है परम पुरुषार्थ तो है क्या है परम पुरुषत्व तो कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम एक पुरुषार्थ तो है उसका नाम परम पुरुषार्थ तो। परम पुरुषार्थ तो है ये जगत में अप और पवर्गो प जानते हो प फ बेकार पड़े हो नहीं पड़े हो फिर भी जानते हो पवर्गो मतलब पफ ब भ लेकिन पवर्को का पवोर्को का पीछे सारे आदमी दौड़ रहा है अव वर्ग जिसमें प पाप ह फलभोग है ब वृद्धि व परिणाम पफ बय मृत्यु ये पांच का एक का भी ट्रेस स्पर्श नहीं है जिसमें उसका नाम है अप बर्गो समझा मेरा बात समझा मेरा बात ये अप बर्गो ये अप बर्गो का रास्ते में चलने का कोशिश करो अपना पुरुष अपना जो पुरुषकार हिम्मत हम देख लेंगे हम जानते ये पुरुषकार है इट इज कॉल बॉन्डेज गुरु वैश्व जितना ही बात करे जितना ही किताब लिखे कुछ भी करे कभी इसका जवान पे कभी नहीं निकलेगा हमने ये लिखा है हमने बोला है हर वगत बोलता है वो गुरु वैष्णव हमको बुलाया जब कृष्णदास को बस गुस्से बार बार पल पल में एक एक लाइन में बोलता है बिंदावन दास ठाकुर पदे मोर नमस्कार इतना अपराध किशु नू को आमार बिंदावन दास ठाकुर के चरण में हमारा अपराध ना हो जाए ऐसा ना होए कि वृंदावन दक्ष हमारा असंतुष्ट ना हो जाए जो कुछ भी हमारा लिखने में आ रहा है वो वृंदावन दाष्ट चैतन्य लीला रैश है वृंदावन दास उनके कीपा के द्वारा हम लिख ल हमारा अपना कोई हिम्मत नहीं है सोचो क्या बात अब दास दश् का परिचय क्या दिया हुआ है ये तो वेदोभ्यास का सुनो ध्यान से इस सिद्धांत को ये तो वेदोभ्यास का अवतार है स्वयं वेदोभ्यास आए है और ब्रज में कुसुमा पीड़ो सखा ब्रज में कृष्ण का एक सखा है उसका नाम है कुसुमा पीड़ो सखा ध्यान देना बात को ब्रज में एक सखा है कुसुम पीड़ो सखा वो सखा और वेदोव्यास जी दोनों मिलकर ये वृंदावन दास चकुर का हृदय में अवतीर्ण हो गए और कृष्णदास को विराज गोस्वामी किया है राधा रानी खुद बताई कि ये मेरा प्रिय नर्म सखी है कौस्तुरी मंजूरी आप हिसाब करके देखो जो कस्तूरी मंजूरी राधा रानी का अपना एकदम तो कस्तूरी मंजूरी का प्रभाव ज्यादा होगा कि कोसुमा पीड़ा सदा सौखा या वेदोभ्यस का ज्यादा होगा ये तो ऐसा तो हम विचार नहीं कर सकते हम तो अपराध क्षमा मांगते हैं विचार तो ये है जो राधा रानी का जितना अपना आदमी है उसका ऊपर अवस्थिति लेकिन फिर भी किस को विराजो समय कैसा दो न दिखाए वृंदावन दासपा से हमारा स्पूर्ति हो रहा है जबकि राधा रानी स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती को बताई बताई अरे ये पियो नर्मा नर्म सुखी सुखी विश्वनाथ जो बोला है वो ठीक बोला है विश्वनाथ चक्रवर्ती बात को कृष्णो का जो काम गायत्री है सारे चौबीस अक्षर जो सारे चौबीस चंद्रमा इसका पता नहीं चलता और शास्त्र में है जब तक जो मंत्रो गुरुजी दिए हैं मंत्रो देवता का जब तक दर्शन नहीं होगा आपका सिद्धि नहीं होगा तो विश्वनाथ चकुर्दी बात बताए कि सारे चौबीस अक्र में समझ में नहीं आ रहा है चौबीस अक्कर तो समझ में आया सारे चौबीस कैसे बन गया तो विश्वनाथ चकौदय त्यौर कर लिया कि हमने जब तक हमको ये विचार हृदय में ठाकुर जी नहीं देंगे जो सारे चौबीस अक्कर कैसे बन गया तब तो तक हम खाना पीना छोड़ देंगे पानी बंद कर देंगे पानी खाना पीना सब बंद करके राधा कुंड तैर के पढ़ा रहा एकदम अभी जान जाने वाला है राधा रानी रात में आ, सपने में आए उठो विश्वनाथ किसने इतना दुखी हो सारे चौबीस अक्कर तुम्हारा समय में नहीं आता ये कृष्णदास गुस्से में जो लिखे हैं ये गलत नहीं है ये मेरा प्रिय नखी है ये वर्णा अगमत वर्गा वर्णा अगमत बोल के किताब है उसमें सारे विचार है औधा अक्खर कैसा है पूरा अक्र वो सब हिसाब से इसमें सारे चौबीस अक्कर लिखा अब जाओ आपका समझ में आ जाएगा तब विश्वनाथ चकुद्व उठे पानी ग्रहण किए उसका पहले तो मरने का सोच सोच लिया था और विश्वनाथ चकुद्व पाद का हाथ में बीरह जन्तना के द्वारा हाथ में य गोकुलानंदो हाथ में आ गया राधा कुंड से रोते रोते एकदम पागल हो गया तो हाथ में राधा रानी गोकुलानंद को भेज दिया हाथ खोला तो देखिये गोकुलानंद है देखे ना वृंदावन में गोकुलानंद गया गोकुलंद जी इतना ऐसा ही कीपा है तो इस को व्याख्या करने जाओ तो और स्वर स्वर समय लगेगा आप परम निर्मा स्वरान सताम ये भागवत जी महापुराण ये जो चीज है ये ये दुनिया का आदमी का कोई संपत्ति नहीं निर्मस्वर जिसका अंदर में मत्सर किसको बोला जाता है जिसका अंदर में दूसरे का उन्नति उसका उत्कर्षो देखने का बाद अपना अंदर में जलन आता है उसको बोलता है क्या उसको क्या बोलता है उसको बोलता है मत्सर होता दूसरा आदमी का तरक्की देख नहीं सकता उसको बोला मत्सर गुरु वैष्णव में मत्सर होता नहीं रहता सारे सम्मान दे देते हैं अगर बोले महाराज जी को इतना सम्मान दिया तो चेयर में बैठा दिया माला दे रहे और तुम सच पूछो कि भागवत के सामने हमने सम्मान नहीं लिया तुम्हारा कसम से तुम्हारा सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान लेता तो हमारा जवान से सब निकालेगा नहीं हमने नहीं दिया कोई सम्मान करे कि गाली दे कुछ भी करे तो बात यह है निर्म सरानम सताम ये जे वास्तव जे स्वत्व में प्रतिष्ठित सतम साधु संतो जिसका सर हृदय है इसका लिए ही ये भागवत धर्मो भागवत का जो रस है उसके लिए है बाकी दुनिया का व्यवसाय करने के लिए नहीं गया इसका बारे में और आगे चल के व्याख्या करेंगे आजा और करें समय तो हो गया आपका तो आदेश है आप लोगों का आदेश हो तो आगे करेंगे या नहीं तो बंद कर देंगे हमारा क्या है हाँ। तो ठीक है अब बंद रहें अब विचार करके देखो जो सुविधा होगा वो करोगे तो बांछा कल्पतर्व सिक्कि पासिंद वेवशो, वे बचो पति पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमोन ये जयकारा देना है ये आज जो वैष्णवों का जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीलो रघुनाथ भट्टो गोस्वामी और श्रीलो कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी तिरोभाव है आज बहुत सुंदर थे। गजेंद्र मुखन जी गजेंद्र कौन है इसका बारे में विचार हो जाएगा थोड़ा दिन बाद अभी हर वक्त हर चीज़ याद नहीं आता थोड़ा बहुत बैठी तो याद आता है ऐसा हो गया दिमाग क्या करे कमी है तो गजेंद्र है जितना सारे बद्धजीव है विषय में फंस है ये सब गजेंद्रो ये जो जितना सारे बद्धजीव है गजेंद्र जो बताया गया सब ये गजेंद्र है ऐसे तो गजेंद्र जी का कहानी है ही है लेकिन बद्धजीव सब ये गजेंद्र का सिम्टम ये सब हम भागवत में उदाहरण देंगे एकांति नो न कांचनाथम है बाछंती जे भगवत प्रपन्या अत्यूतम है अत्यद्भूतम तच्चो रीतम सुमंगलम गायंती आनंद समुद्र मगना गजेंद्र स्वयं रोते रोते बोलते हैं अरे जो निष्कंचन है जिसका कोई परवा नहीं है तुम बोलो तो अभी चले जाएंगे वो तो कोई परवा दुनिया के किसी को डरते नहीं जिसका प्रतिष्ठा का कोई जि, आ, जिसका प्रतिष्ठा का कोई बासना नहीं अभी बोलो तो चल देगा वो उसका कोई डर नहीं है ऐसा जो है ये सब वैष्णव का हृदय में एकांत तो भगवान का जो भक्ति है भगवान का चरण कमल वही संपत्ति है उसीलिए भगवान का चरण कमल को ध्यान करते करते कीर्तन करते करते तो आनंद समुद्र इस श्लोकों को व्याख्या करने बहुत टाइम लगे अभी छोड़ो जो हुआ तो हुआ बांछा कल्प्रव्य कृपा सिंधुनंद पावन को वैष्णवभ्यो नमो ये बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं हमारा हमारा दिल में अच्छा नहीं लगेगा हैं